जिस नाम रूप लीला में जाए संसार की ये वो उसमें जाए चाहे जहां जाए हमें अपने इष्ट को देखना है अपने इष्ट को विचलित नहीं बहुत धैर्य के साथ उपासना होती ये उठाए हुए मन से नहीं होती धीरज के साथ होती गंभीरता के साथ होती जो वस्तु इस आन रूप दृश्य हमारे सामने आए वो गोविंद ही आए हैं दूसरा कोई नहीं ऐसा मान करके तत्काल चिंतन करके उनको मानसिक प्रणाम करे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध करना पाप का ही लक्षण है जिसमें अधिक पाप होता है वो बहुत क्रोध करता है और जो पाप स्वभाव वाला होता है उससे भजन नहीं होता है पापवंत कर सहज स्वभाव भजन भी। तो बोले साधु महात्मा होंगे तो क्रोध आता है देख लेना जो संत महात्माओं का क्रोध होता है वो दूसरे को पवित्र करने के लिए होता है आप कभी भी उनकी बात को देखना वो कभी स्वसुख वांछा से पेड़ित नहीं होंगे जब होगा तो दूसरे के किसी शिष्य को गुरु डांटता है नाराज होता है तो किसने करे कि प्यारे हम तुम्हें उस रस समुद्र में पहुंचाना चाहते हैं तुम वहाँ से विमुख होकर फिर से नाली के कीड़े बनना चाहते हो तब गुरु उनसे आवेश युक्त होकर डांट रहा है एक संत जैसे नारद जी ने श्राप दिया नलकुवर मणि तो लगा की बाबा आक्रोधित हो गए नारद जी लेकिन आप देखो उनको ठाकुर जी की प्राप्ति करा दी कि नहीं संतों पर क्रोध को मत देखो अगर वो गाली दे रहे तुम्हें मार रहे पीट रहे तो मजा ने कितना बड़ा अशुभ प्रारब्ध खत्म करके प्रिया के समीप पहुंचा रहे हैं महात्माओं पर दो ये सूत्र ना लागू किया जाए कि नहीं तो ऐसे है कि भगवत प्रेमरस में डूबे हुए और बाहर से उनकी भड़क चढ़ी हुई जाते ही एकदम वो गरम हो जाते लगेगा बता हुए साधु कैसे गर्मी से बात करते ये सब बाहरी लीला है क्रोध जो को जलाता हुआ भगवत विस्मरण कराता है जो द्वैत का बोध कराता है वहां क्रोध होता है ये लीला होती है संतों में लीला होती है क्रोध नहीं होता अगर समझना है तो आप उनकी लेविल के भजन पे आओ तो आप खुद अनुभव करोगे कि क्रोध का प्रवेश हो ही नहीं सकता जैसे संकाज को क्रोध आया क्या बिल्कुल नहीं आया वो तो भगवान की आज्ञा का भगवान की इच्छा का पालन करने के लिए जय विजय को दे रहे हैं बिल्कुल क्रोध नहीं है जो निरंतर हरिश्ण करते रहते उनके हृदय में क्रोध होगा जो निरंतर भगवता आकार वृत्ति में है उनको क्रोध होगा बिल्कुल नहीं लेकिन लगा कि नहीं कि कितना क्रोध आ गया जय विजय जैव पुस्तापदे संतों पर यह अंगुली मत मतलब उठाई जाए कि उनमें काम क्रोध है। है आमे दिखाई देता है तो दिखाई इसलिए देता है तुम्हारी आंखें खराब है तुम्हारी आंखें ठीक हो जाती दिखाई नहीं देगा आंखें तुम्हारी खराब है दो सो वहां दिखाई दे बोले दो चंद्रमा आज उदय हुए हैं तो बोले दो चंद्रमा तो है नहीं बोले हमें दिखाई दे इसलिए दिखाई दे रहे तुम्हें तो ऑपरेशन करवाने के लिए दे जिस किसी ने राग द्वेश में जीवन बताया बिताया वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया आवश्यकता है इस उदंड मन पर शासन करके राग देश से दूर होने पर ये निठल्ले आदमी ही किसी की निंदा और स्थिति करते रहते उपासक तो कर ही नहीं सकता जहाँ बैठते बाबा के सब बोले निछल्ले मतलब जो निर्देश वो वो मास्टर बोले वो बड़ा अच्छा वो वो बोले अच्छा नहीं बस ऐसा ये बोले निछल्ले आदमी है ना तो जिज्ञासु किसी की निंदा स्तृति करता है और ना भक्त ही किसी की निंदा स्तृति करता उसको अवकाश नहीं है भ्रिष्ट के चिंतन में एक बंगाली बाबा ढेरिया क्षेत्र में भृत क्षेत्र में रहते थे एक बार वो ऋषि केस की झाड़ी में भ्रमण कर रहे थे तो वहां एक महात्मा झाड़ी से प्रकट होकर के आए और उन्होंने अपना अनुभव कहा जब बहुत संतों ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा साधन दो तरह का होता है एक होता है अंतरंग साधन और दूसरा होता है बहिरंग साधन दोनों की ही आवश्यकता है जीवन में अंतरंग साधन ये है कि निरंतर इष्ट का चिंतन हो अंतरंग साधन एक ही है निरंतर इष्ट का चिंतन हो और बहिरंग साधन ये है प्रतिग्रह दूसरे से दान न लिया जाए परिग्रह सुख भोग की वस्तुओं का अधिक मात्रा में संचय न लिया जाए संग्रह न किया जाए प्रतिग्रह दान लेना जितनी आवश्यकता है उतना तो चाहे मांग के ले लो चाहे अयाचक व्यक्ति से जैसे भी आवे शरीर निर्वाह के लिए भगवत सेवा के भाव से फिर ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए अगर वो वृत्ति बन गई ना दान लेने ले की तो फिर बस यही भाव बनता है कौन भगत आ कैसी क्या व्यवस्था करे इसी में सारी वृत्ति चली जाती है व्यवहार प्रपंच ही उदय हो जाता है और हमने देखा है बड़े बड़े व्यवस्थापकों को रोते हुए बड़ी बड़ी व्यवस्था जिनका बड़ा यश हो रहा है और एकांत में जब मिलकर के परमार्थ चर्चा हुई तो आंसू भाई और बोले कि फंस गया कहीं न कहीं मैं फंस गया मैं अपनी दृष्टि से गिर गया उनके मुख की बात कह रहा हूँ जिनको बड़ा यश है और जब एकांत में मिले और जब कभी शुद्ध परमार्थ की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हृदय की बात आत्म से कहता हूँ मैं भ्रमित हो गया मैं सुशल गया मैं अपने परमार्थ से चूक गया और व्यवहार ने मुझे फांस लिया और आत्म उनके गिर पड़े तो सावधानी हुई कि देखो देखो जहां लगता है कि बहुत परमार्थ हो रहा है खुद दुखी है उस बात से कि मैं गलत जगह फंस गया ये बड़े बड़े आश्रम का संचालन करना बड़े बड़े विद्यालय बड़े बड़े डॉक्टरियों अस्पताल खोलना ये सब धीरे से प्रपंच में ही उतार देता है प्रिया प्रीतम से दूर कर देता है इसलिए जिसे प्रेम प्राप्त करना हो तो इन सब प्रपंचों से नमस्कार कर ले बिल्कुल सब दवाओं की दवा हरिनाम ये अस्पताल खोलो हमारे यहाँगे तो हरिनाम गाने को मिलेगा हरिनाम श्रवण करने को मिलेगा परमात्मा छूटेगा सबका आहार प्रेम रक्ष सब चराचर जीव प्रेम रस चाह रहा है नहीं चाह कोई तुम्हारे यहाँ आवे और आप उसको खूब रबड़ी गुल्ला पवाओ इसके बाद प्रेम से बर्ताव न करो तो क्या कहेगा अरे लात मारो ऐसे सब व्यवस्था पर एक बार भी प्रेम से बैठ के उसने नहीं पूछा सुना है सबको प्रेम चाहिए व्यवस्था नहीं तो जब तुम्हारे पास कोई आवे उसको प्रेम का आहार प्रदान करो है नाम रूपी धन उसको प्रदान करो निहाल हो जाएगा हम लोगों को बस यही खोलना चाहिए नाम रूप लीला धाम का ही रसा स्वागत करना और कराना यही सब इसी में जगत का हित है इसे देखो गौ सेवा सर्वो पर सेवा है इसका निषेध नहीं करते पर ध्यान रखना है कहीं गौ सेवा करते करते हमारी गौ सेवा ना शुरू हो जाए गौ इंद्रियों को भी भोग कहीं इंद्रियों की चंचलता और विषय भोगों में ना उन्नत हो जाए यदि गौ सेवा करनी है तो आप मधुकरी वृत्ति से जियो और भवन नाम स्मरण करते हुए और भीख के लाओ गऊ की सेवा करो गोविंद तुम्हारे गले में हाथ डाले भोवेंद्र अगर कोई भी सेवा करने का विचार है तो आप अपनी स्थिति में हो आप तो रजवे लौटो मटे पुराने कपड़े पहनो और मधुकरी मान के खाओ और फिर जो मनावे तो सेवा करो देखो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और जहां आप सेवा में वो सेवा सम्मिलित कर ले गो सेवा में वो सेवा सम्मिलित कर, कर दी वहां गई वहां सारी वृत्तियां गई और फिर अत्याचारी रूप प्रकट हो जाता है अनुभव किया बोले अपने कसाइयों के हाथ काट दे कसाइयों के पैर काट दे हमने ये किया देखो ये वेश जो है कसाई और गाय दोनों में गोविंद का दर्शन करते हुए कसाई को गाय से निवृत्त कर देना है समझना दोनों ये ये। में गोविंद का दर्शन करते हुए उस समय भावे आने पर दोनों को अलग अलग करके उसकी रक्षा कर देनी है उसकी उपेक्षा कर देनी उसकी उपेक्षा और इसकी रक्षा या या अगर जो कसाई गाय के साथ व्यवहार करता है वही मैंने कसाई के साथ व्यवहार शुरू कर दिया तो वो कसाई और फिर हम भी तो कसाई हो गए हमारा या। कार क्या कार्य है कि गौ रक्षा करके और कसाई की उपेक्षा कर दे देनी हमारी रक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए कसाई कहां तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा हमें अपनी गौ रक्षा में पूर्ण निश्चय रखना है और देखो गौ रक्षा में इतना बल है कि आपके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि गोविंद की प्यारी गो उनकी रक्षा पर ये हमारा चित्त गवाही नहीं देता कि तुम वही तलवार उठा के वही व्यवहार कर दे लगो या चाकू उठा ऐसा काट मार सड़ो एक भगवत मार्ग ऐसा ऐसा हृदय गवाही नहीं करेगा हाँ आप उपेक्षा कर दो और भजन बल के द्वारा उसकी चित्र वृत्ति का विनाश कर दो जो चित्त वृत्ति गौ की हत्या करने के लिए उदय हुई है अपने नाम के प्रभाव से नाम के बल से और गौ सेवा के बल से उसकी चित्र वृत्ति को उदासीन कर दो कसाई पले से यह है हम लोगों का बल हम लोगों का बल लाठी डंडा पिस्तौल ये सब में हम लोगों का बल है भगवत चिंतन भगवत चिंतन के बल से नाम प्रताप बल से हम उसकी चित्र का परिवर्तन करेंगे तभी इस उपासना मार्ग तो यहाँ कहा जा रहा है की व्यवहार क्षेत्र तो में बैरंग साधन में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए इन सब बातों में नहीं फर्क जो साधक दवाइयां बांटते हैं जो ये सब प्रपंच है बिल्कुल दूर हो जाओ तुम्हारे दवाई बांटने से कुछ नहीं होगा धर्वंतरी जी अवतार ले लिए फिर भी यहाँ जरूर कितनी दवाइयां बांटोगे चुपचाप उदासीन हो जाओ किसी से मिलना जुलना सब प्रपंच है कितनी विद्या पढ़ाओगे सब पढ़ लिख के सब दुष्ट हो रहे हैं पढ़ लिख के दुष्ट हो रहे हैं आप क्या समझते हो जब मिलकर जब मिलते हैं तो गोरे चिकने बहुत दिखाई देते हैं और जब बात करते हैं और जब उनकी पोल खिलती है तो लगता है कि वो भगवान क्या हो रहा संसार में नए नए बच्चे नए नए बच्चियां ऐसे कुमार गामी हो रहे हैं कि हमारे देश का पतन हो रहा है हमारे मार्ग का पतन हो रहा है बोलो जो माताएं बहनें शुरू से भ्रष्टाचार से युक्त उनके गर्व से भगवान के भक्ति पैदा होंगे कैसे पैदा होंगे तो घोर कलयुग आएगा ऐसे ही आएगा जो माता है युक्त रह करके जब पाणी ग्रहण संस्कार हो फिर गृहस्थ धर्म में जाकर अपने नियम संयम से रहे उनके गर्व से भगवान के महात्माओं का जन्म होता है अब बोलो कैसा धर्म इसीलिए ये सब विद्यालय खुलवाना अस्पताल खुलवाना ये सब प्रपंच है तो क्या भजन करो और भजन के बल से बोलो सर्वे भगवंत सुखला सर्वे शक्ति व्या सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कशित दुर्भाग जय जय श्यामा जय जय श्याम ने कहा गीताजी का ब्रा, विद्यानयपन्नेणे ब्राह्मणे सुनी चय सुपाकी चा पंडिता श्रमदर्शिना काय के लिखा तो भगवान ने जो आदेश किया है गोविंद ने हमको उस पर दृष्टि रखनी चाहिए हमें बड़ा कष्ट हुआ जब उन्हीं के मुख से सुना कि हमने कसाईयों के पैर काट दे हाथ काट दे ऐसा तो देखो कोई दूसरा करे तो ठीक अपने साधु वेश में व्यस्त गोविंद उस रूप में ही है हमें देखो ठीक मार्ग में चलने के लिए हमको यही स्वीकार करना है जो गीता गायक पर कह रहे है, है? महान से महान में अणो अणियान महतो महीयान वही परिपा ईशावास्तमितदम सर्व य जगत्याम जगत एक कण भी ऐसा नहीं जहाँ हमारा गोविंद न हो और जब तुम्हारे ऐसे भाव होंगे तो सामने कसाई आते ही हृदय उसका निर्मल हो जाएगा, जाएगा। निर्मल हो जाएगा, जाएगा। हिंसक जीव घुटने टेप के महात्माओं के समीप बैठे हैं क्योंकि उनके हृदय की हिंसा खत्म हो चुकी है तो उनके समीप आते उनकी हिंसा प्रति का नाश हो गया हम लोगों को जो मार्ग है उस मार्ग पर इस ऊंचाई पर पहुंच है की सर्वे भ्रम को सुनना उससे चाहे ये बहुत यहाँ फंसने पर हम फिर लौट के वही चले जाएंगे आप क्या समझते हो आप किसी को पीड़ा पहुंचाओगे गोविंदा पर प्रसन्न हो जाएंगे नहीं हो जाए पीड़ा पहुंचाने वाले पर भी आपको दया करनी ये है गोविंद की दास्ता का स्वरूप जो हमारे साथ या हमारे धर्म की जो हानि करने वाले उन पर भी करुणा की दृष्टि हो हमारे अंदर यही करुणा की दृष्टि हमारे धर्म का उत्थान करेगी हम अपने पावर बल से सांसारिक बल से हम ऐसा नहीं कर सकते हम कृष्ण कृपा बल से श्रीजी की कृपा बल से अनुग्रह की वृत्ति लेते हुए अनुग्रह की वृत्ति ले कृपा की वृत्ति लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं परमार्थ शुद्ध परमार्थ में कहीं उलझना नहीं है सब सुलचना सब सुलचना हृदय में जब किसी को पीड़ा पहुंचाने की बात किंचन मात्र न रह जाए तब समझना कि हमारा हृदय परमार्थ के योग्य बदला परमार्थ का मतलब ऐसे इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परिचंद श्री राधा की जय श्री हरि वंश